तो बड़ी जोर से यहां बोले अच्छा रुक रुक्मणी है तुम्हारे तो साथ में बोले हां औरत में है तो कहा अच्छा इसकी पंचशिखा तो कर अब कृष्ण ने सोचा अगर पंचशिखा नहीं करी तो दाऊ फिर खुले मार डालेंगे तो उन्होंने उसकी दाढ़ी वाड़ी जटाएं संगो सी बाण से छी डाल उस कहने लगा हां अब ये सुंदर लग रहा है चल छोड़ दे तो गोविंद ने सोचा अगर छोड़ा तो बलवान पीछे इसको रगड़ डालेगा मार देगा इसे तो कहने लगे दाऊ जरा सन्ध है इनका पूरा महल घेर रखा है सारा अभिधन घिरा हुआ है इनके पिता ये मेरे सिक्के देकर और डोरी बांध गए हैं लेकिन फिर भी आप अगर आज्ञा करो तो इसको साथ ले जाओ क्योंकि बड़ा भाई भी तो पिता की जगह कन्यादान कर सकता है बोले हाँ ये ठीक है ले जाते थे और रथ के खंभे से पंच शिकार हुए रुकने बांध दिए गए अब देखो इतिहास कितना गलत है कि आज भी वो गांव है जिसका नाम है दाढ़ी पीड़ी नदी के किनारे है और वहां आज भी रुकनी के भक्त जो हैं वो सारे के सारे आज भी उस नदी के किनारे रुकते हैं और अपनी दाढ़ी आड़ी सब नोचते हैं रो रो करके और रुकनी की याद करते हैं कि यहां हमारे युवराज की दाढ़ी पीढ़ी हुई थी पीढ़ी माने नोचना दाढ़ी पीढ़ी हुई थी है ना तो वो आज भी वो वहां हो रहा है और इतिहासकार पता नहीं कहाँ की गपो में फसा बैठे आज भी वो है वो नदी की लेकिन हिस्टोरियन मैंने कहा घूम रहा है उसको ये सब नहीं मिला जब बाद में एक, एक स्थान दिखाया है मूर्ति भी दिखला दी, जो जो में से निकाल करके कि ये है वो जो जिसकी रूप पूजा करते थे तो उन्होंने कार्बन डेटिंग भी कर ली 4000 बीसी भी आ गया तो अब आर्क्योलॉजी तो बदली है इतिहासकार कब का बदलेंगे मालूम नहीं और ये कथावाचक कब बदलेंगे मैं नहीं जानता और इस प्रकार कृष्ण ने जाते जाते कहा कि भाऊ कौनीपुर में जरा संघ और बाकी सभी असुर राजाओं के सेनाओं ने घिर रखा है महाराज घेरे हुए हैं आपको उनकी रक्षा में जाना है कहा ठीक है तुम जाओ तो नदी पार करके कृष्ण तो निकल गए लेकिन रुक्बी के पीछे जरा और बाकी सारे आ रहे थे राजा फौज दिए हुए तो जो आमना सामना हुआ तो बड़ी जोर से चिंगाड़े बल रहा बोले माता नए स्वागत है आप ही ने तो कहा था हम सदा युद्ध करेंगे देखिए मैं आ गया हूं शंख उठाइए नाद पी तो शुरू करें तो जो देखा वाह पर्वत के जैसी छाती वाला बलराम और उसकी पिघलती हुई ढंके हैं जरासंत वैसी उसे बहुत घबराते थे न तो उन्होंने तुरंत अपना ध्वजा हटा दी झंडा नीचे कर दिया तो शिशुपाल रोने लगा क्या कर रहे हो अरे वो रुक को ले जाएगा अरे बोला अपनी जान बचा देखता नहीं सामने बलराम खड़ा है और कृष्ण भी नहीं जो हम लोगों को बचा दे ये अभी सबको पीस के चला जाएगा हमारी हड्डियों के भी चूर में बना देगा ये वापिस चलो तो जो झंडा ही गिरा दिया तो युद्ध हुआ नहीं तो दाऊ ने कहा बल जी ने कि माता मैं नौंडेनीपुर तक भी मेरी फौजें पहुंच चुकी हैं और मैं वही पहुंच रहा हूं आपके पीछे पीछे अगर एक भी मेरी अबला गुलाम बनाई दी अथवा किसी को जरा सा भी खरोंच आई तो मैं आपका आपके वंश का समूल विनाश करने करने के बाद ही मैं द्वारिका वापस जाऊंगा तो उन्होंने तुरंत अपने ये से जो सेनापति से कहा कि वापिस जाऊं और तुरंत मंडिनीपुर से घेरा उठा दो हम मैं सीधा जा रहा हूं महावजराय देखा और वो जगन्नाथपुरी की तरफ चल दिए निकल गए हाँ। और इस प्रकार महाराज के प्रण बचे राज तबाह होने से बचा और उनके मान सम्मान की रक्षा हो सकी और जब रुक्मणि तो को लेकर के कृष्ण आए तो बलराम को तो बांध दिया था तो कन्या ने कहो बलराम उसे रुबनी को तो मांग लिया था रथ के खंभे से तो कहने लगे रुबने, तुम कह रहे थे ना कि मैं असुर की तरह लिए जा रहा हूं अब नहीं लिए जा रहा हूं कन्यादान तो तू तो ही करेगा ना सुर की तरह से हाँ, और उसको छेड़ते भी रहे चढ़े गए वो द्वारिका चढ़ेगा द्वारिका पहुंच करके तुम तो सेनाएं भी लौट के आए और कौंडी ने को में महाराज भीष्म को आजाद किया हम हाँ, सारा जनमानस डरा हुआ था सबको सहन करके और एक फौज की टुकड़ी अपनी भी वही छोड़ के और वो चल दिए और महाराज ने कहा कि वो भी सीख रही सेनाओं को व्यवस्थित करके आ रहे हैं वे भी बाद में विवाह में सम्मिलित हुए महाराज भीषमक भी इतिहास जाने कहा बैठा है रुक्मणी मंगल की जगह रुक्मणी हरण कह रहे हैं हरण तो रुक्मि कर रहा के साथ मिलकर के शिशुपाल और जरासंत कर रहे थे लेकिन इतिहास जब झूठ बोलने पे आता है तो सब कुछ मेला कर जाता है और जब कृष्ण वहां पहुंचे द्वारिका में तो उन्होंने कहा कि जब तक नंद अभिशोधा नहीं आएंगे ब्रज के लोग नहीं आएंगे तो विवाह कैसे होगा तो बोला हे दूध भेजें। जब गए तो किसी ने भी आने से मना कर दिया वृंदावन से कहा वो कुल दस वर्ष का था और शील लौटने की बात कह गया था वो आज तक नहीं आया जब तक वो स्वयं नहीं आएंगे, हम नहीं जा सकते वहां हाँ एक सूफी कहा करते थे अ खुदाई के खुदा खुदा हाँ। खुदाई के खुदा खुद आ खुदी को ले जा जाएगी तो काम नहीं आए ये सूफी कृष्ण के लिए ही गाते थे इसी प्रसंग में वक्त पीत गए आप संप्रदायों की संकीर्णताओं में फंस गए कभी ऐसी गंदगी देखी नहीं थी धरती पर जो इस बार देखनी पड़ रही है गाते थे ऐ खुदाई के खुदा खुदा खुद आ और खुद ही खुद जा खुद ही को ले जा दोनों बात में तुमने कहा वो आएंगे तो हमें ले जाएंगे हम नहीं जाएंगे निरलौट करके दूतों ने बताया कि वो किसी भी प्रकार से आने को राजी नहीं है जब तक कृष्ण नहीं आएंगे हम नहीं लौटेंगे देखो भक्ति के अगली अवस्था आ रही है तुम लोगों ने कहा कि तुमने प्राइमरी में ही रहना है और हमने एक एक करके कथा में कि पहली भक्ति वो कृष्ण की दीवानी है दूसरी भक्ति में ब्रह्मा जी बच्चों को चुरा ले गए और फिर छोड़ा तो फिर उन्होंने पूछा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया बोले इसलिए कि तुम कृष्ण को में ईश्वर को देख रही थी और ईश्वर को ये अच्छा नहीं लगता अब कृष्ण को सब में देखो जिससे बच्चों की गौओं की घर वालों की उपेक्षा ना हो नहीं तो भक्ति कलंकित हो जाएगी मैली हो जाएगी ईश्वर तो ईश्वर तुम्हारे अपने भी तुम्हें नहीं स्वीकार पाएंगे, पाएगी अभी जब वो मथुरा को जाने लगे तो उन्होंने कहा तुमने तो कहा था हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे तो चला क्यों गया कहा यह अगली सी... पीड़ी है यह अगली क्लास है भक्ति की कि जब कोई बाहर से खो जाता है तो तुम कहां खोजते हो मन की बहराइयों में तो कहा भीतर से गोविंद को मत जाने देना इसीलिए लाला बाहर से लोग हैं क्योंकि तो जब तक वो बाहर थे तुम तो उसके पीछे भाग रही थी अब वो बाहर से लुप्त हो गया है अब तो भीतर ही बिठाओ पहले तुम घर में बुला ही नहीं पाती थी उसके पीछे जाती थी अब उसके साथ जुड़ो और उसी संग जीना है ये भगली भक्ति की अगली अवस्था और फिर जरा संध के सत्रह आक्रमण थे सत्रह बार जरासंध जरा माने जीर्ण होना संधिया हमारे ऊपर जरासंध के आक्रमण होते हैं आत्मा श्री कृष्ण ही तो तुम्हारे शरीर में झेलता है तुम्हें अवसर है कि सत्रह आक्रमण के बाद अठारहवें से पहले द्वारिका अर्थात ब्रह्मरंद्र में अपने भक्ति को स्थित कर लो मत माने मंथन करना ये शरीर मथुरा जो है इसको तो जरासंध ले ही जाएगा काल यमन नहीं छोड़ेगा वक्त और आपने कहा माला रेल नहीं है बाकी सब ठीक है ये भक्ति नहीं अपने साथ आप धोखा कर रहे हैं आप उस बच्चे की तरह कर रहे हैं जो कह रहा है पढ़ तो रहा हूं प्राइमरी में आगे जाना कोई जरूरी है क्या वही अवस्था है आपकी अब अगली अवस्था आ रही है तो कृष्ण स्वयं पधारे क्योंकि कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हो ही नहीं सकता तुम तो कभी गृहस्थ नहीं हो सकते भले फेरे फिर भेर वालो इक्कीसवें साल पच्चीसवें साल बत्तीसवें साल, साल इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप गृहस्थ तो नहीं हुए गृहस्थ होने के लिए पहले गृहस्थ होना पड़ता है गृहम स्था इति जो इस शरीर रूपी घर में आत्मा में स्थित है मात्र वही गृहस्थ है बाकी सब गृहस्थी के प्रेत पिशाच हो कौन है घर जो सुखी है तुम्हारा जो अपने में न बसा वो औरों को क्या राह दिखाएगा तो कृष्ण का विवाह तब तक नहीं हो सकता जब तक नंद और यशोधा न आए गोप और गोकियां न आए और बाकी रह गई वृंदावन की गुहे न आए सबको आना होगा अभी इसको और आगे स्पष्ट करेंगे कि जब वो किसी प्रकार से भी आने को राजी नहीं है तो वासुदेव स्वयं पधारे दस वर्ष की उम्र से निकल गया था बालक जो आज लगभग बावन तिरपन वर्ष की आयु में उसे हाँ क्योंकि सत्रह आठमन तुझे संत के ही थे मधुराधीश थे कि द्वारिकाधीश हुए उसके उपरांत ही यहाँ पधारे हैं तो आए ये कोई एमेच्योर लेवल नहीं नंद और ने स्वर्ण राधिका ने सबने गोपियों ने उनका स्वागत किया वो शरद पूर्णिमा की रात ही थी जब राधे ने बांसुरी लाकर कृष्ण को लेकर जाते वक्त तुम देख गए थे कन्हैया कि राधे जब लौट के आऊँगा तभी बजाऊंगा मैंने इस बांसुरी को तुम्हारे धरोहर को अभी तक बचा के रखा हुआ है उसके बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई थी ये तो भक्त की भावना है क्योंकि सांस की बांसुरी हर की बजाता है वही तो ये वो भाव है लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं है कि सांसों की बांसुरी और धड़कनों के गीत गोविंद न बजाए तो बजेंगे कैसे आपने उस भाव को नहीं समझा कि आज भी आपको सांस और धड़कन नहीं थी रहे आप आपकी बैंक नहीं दे रहे मकान दुकान नहीं दे रहे नाते रिश्ते नहीं दे रहे लेकिन आप उसी के विद्रोही हो और भक्ति का स्वांग है एकाग्र ही न हुए तो पाया क्या तुमने लौटे तो कहा आज फिर तुम बांसुरी बजाओगे आज शरद पूर्णिमा का फिर महाराज होगा नहीं तो हम हर वर्ष महाराज करती रही है कि तुम रहे हो भीतर हमारे अंतर से जुड़ना उसी के रस में रसना ही तो महाराज है लेकिन आज भीतर बाहर सर्वत्र तुम तो होगी गोविंद इसलिए बांस भी लाए सब गोपियां सजी हैं गोप सजे हैं राधा सजी हैं उनकी काफी आयु है कृष्ण से बहुत बड़ी थी फिर चांदी का थाल बन गया है जल यमुना का स्थिर हो गया है झूम झूम के गोपियां नाच रही हैं कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं लेकिन उनके अंतर का कन्हैया तो हरेक कसब के साथ छू रहा और नृत्य बढ़ता गया आवेश बढ़ता गया और तभी एक तेज लपट में लोग पलट गए श्री राधा जी और ज्योति बन श्री कृष्ण में समा गयी और गोपियाय भी अपनी देह का परित्याग करती गोविंद में वास कर गई जब भोर हुई तो माँ वहाँ गोप है न गोपिया बस नंद और है और गौ उन सब को लेकर के वासुदेव गैर का लौट चले वृंदावन निरान हो गया आज भी उसी की स्मृति में जो आप ये जो कपूर की बाति चलाते हैं ये राधा है कि जैसे ये जली ना तो लपट उठी ना भस्म में ही गिरी बस लोप हो गए जो प्योर होगा वो ऐसे ही जलेगा अब मिक्सिंग करेंगे तो धुआं भी आएगा और नीचे भी कुछ सेटिवेंट्स रह सकते हैं जो बिल्कुल प्योर होता है पहले वही होता था अगर और हाँ चंदन और कपूर की भाती यही सब होते थे। तो भक्त उसको क्यों जलाते हैं आरती में जैसे गोविंद राधा आपने मिल गई थी मन की ज्योति आपने में समा गई थी न धुआं हुआ और न ना नारायण हम आपने ऐसे ही समाए लेकिन दुर्भाग्य है कि वो बाहरी कहते हैं भीतर नहीं कहते <laughs> वो रानी नहीं लेते हैं वो मर्म को नहीं जानते हैं खाली न इसीलिए और जब बाहरी बजते हैं तो फिर बाहर भौतिकताओं को भी बजने लगते हैं गोपाल जी से कोई मतलब ही नहीं रहता जोट भी बोलेंगे कपड़ भी करेंगे फरेज भी करेंगे नाना कहानियां गढ़ेंगे उल्टी सीधी कथाएं बनाएंगे और सब कुछ करेंगे नहीं करेंगे तो गोविंद से जुड़ने का भाव ही नहीं वरन करेंगे यही तो है हम सब और इस प्रकार जब वो लौटे तो ये यहां क्या है कि जब सारी गोपियां अर्थात हर तरफ जाने वाली मेरी जिज्ञासा मनोवृत्तियां और, और मेरा प्रेम जो ज्योतिर्मय प्यार प्रेम है मेरा वो सब जब तक मुझ में ना समाएं श्री कृष्ण हर से जब तक भीतर ना आए रुक्मणी से विवाह कैसे करेंगे आप लोग भी तरह क्या माफ करना लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूं भीतर भीतर झा को गृहस्थ वही हो सकता है जो पहले आत्मस्थ हो गया होगा अंतिम रूप से वही ग्रस्त होगा सर हाईली मैच्योर लेवल ये नहीं क्या इतने बरस के हो गए हैं अब इतने डिग्री ले आए नौकरी लाओ ब्याह जो और दस जगह तो उसका मन रावण बन के भटक रहा है कौन इनमें गृहस्थ होगा भौतिकताओं के खेल स्वांग इंद्रियों के विषय विषय अंधता इसके अतिरिक्त इनके पास रहेगा क्या जो अपने अंतर में एकाग्र नहीं हुआ वो बाहर किसी के भी साथ एकाग्र भाव से जिएगा कैसे भक्ति की बात करते आज कौन है जो इस, इस स्तर पर जुड़ के जी रहे हैं माफ करना है। हर घर से मुझे एक चीख ही सुनाई पड़ती है हर कोई हर किसी से संतरस्त है हर कोई हर किसी से संतरस्त है क्या जी पाओगे तुम जो यहां भीतर न जिया वो बाहर क्या जिएगा दुर्गंध ही तो फैलाएंगे और फिर भक्ति के गीत भी गाएंगे भगतराज भी कह रहे हैं इस कथा का मर्म जान आसान नहीं है मेरा मेरे घर में आना और लिपट आत्मा से गृहस्थ हो जाना इतना आसान नहीं है तुम कहते हो कि योग अलग है भक्ति अलग है ज्ञान अलग है कर्म अलग है ये मूर्खों की बातें हैं ये सब पूरक हैं इस एक लक्ष्य तक आने और तुमने कहा वो लक्ष्य ही नहीं है तो बोला फिर बात ही खत्म हो गई यदि ये जीवन का लक्ष्य ही नहीं है अरे तो भक्ति फिर वो आते हैं ना वो एक जगह शराब के खिलाफ एक गायक आया नशा बंद उन्मूलन वाले लेके आए उसको और उसने जम के सारा दिन गीत सुनाए कि नशा क्या नाश करता है क्या करता है और क्या करता है और शराब नहीं पीनी चाहिए कोई नशा नहीं करना चाहिए गांधी जी ये कहते हैं बापू वो कहते हैं आजादी से पहले की बात है ये और खूब देर तक उसने सबको सुनाया और सब लोग बड़े प्रभावित हुए उसके बाद धीरे से झुक करके एक आयोजक से कहता है जी बहुत देर गायक गला सूख गया है एक बोतल तो दिलवा दू <laughs> यही है तुम्हारी और तुम शर्मिंदा नहीं हो तुम हट से जमे बैठे उसी गवैया की तरह भजन गाय लिए? अरे भजन जिए भी है क्या भजन में डूबे भी हो भजन को जीवन का रून रून में बसाया रावणाई क्या हां ये बात मत करो अरे स्वामी जी तो भजनों के खिलाफ हो गए अरे अभी खिलाफ नहीं है कह रहा हूं सही सही गाव जो गाओ वो जियो उसी को सब कुछ मानो करके दिखाओ मा, मैं कब कह रहा हूं भजन मत गाओ लेकिन नाटक मत करो क्योंकि उसकी में कपट के नाटक करने वाले बहुत बुरी गति को जाते हैं बहुत बुरी गति को जाते हैं इसे कभी मत भूलना जो गाना वो मानना और वो मानना और जी के दिखाना तब भक्त भक्ति भक्ति होगी नहीं तो उसका भैया की तरह कल लगे बापूजी तो पूछा क्या है सरपंच ने बोला जी सवेरे से गाय गए हूं बोले तो मध्य प्रदेश तो बोले जी गला तो सूख गया तो बोले तो शरबत मंगा दो अरे नहीं जी एक बोतल मंगवा मंगवाए पुलिसी के खिलाफ गा रहा था <laughs> वही भरती वाह क्या बात है कैसी भक्ति चाहिए तो, तो सब तरफ से जब तुम्हारी सारी वृत्तियां जुड़ जाएं, तो, तो पहली बार तुम जीने की कला जानो और जब तुम्हें जीना आया तो दूसरे को अपने साथ जिलाने का अधिकार तुम्हें है जाओ विवाह कर लो अगर ये परिपक्वता नहीं है तो तुमसे अच्छे कुत्ता कुतिया इकट्ठे रहेंगे आदमी नहीं ये जोड़ना रहेगी उत्पात ही करती रही तुम्हें वो मेच्योरिटी वो परिपक्वता चाहिए उससे पहले शादी करने का मतलब हाँ? हाँ? वैसे उसी को इसीलिए हमारे दिखाया जाता वो है जाते हैं तो विष्णु जीवन के मुकुट उकुट लगाए हुए हां भाई लक्ष्मी जी का वरण करने जा रहे हैं और फिर जब लौट के आते हैं तो लक्ष्मी जी का वाहन क्या है उल्लू है ना उल्लू कहीं लादे हैं लक्ष्मी जी नोन तेन लकड़ी गल्ला कफ मकान किरा हाँ। बहुत सशक्त दर्शन है सनातन धर्म है हाँ। पहले तो बड़े साइड धजके गए थे अब उल्लू लादे हैं पर कितना सशक्त दर्शन है और फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं थी क्योंकि तो जो सदग्रहस्थ है वही ग्रहस्थ है और जिन्होंने सत्संग ही नहीं किया जिन्होंने अपने को जाना ही नहीं जिन्होंने अपने को पढ़ा ही नहीं जिन्होंने अपने को पहचाना ही नहीं वो कहां से सदग्रहस्त हो जाएंगे जो अपने से अनभिज्ञ हैं वो दूसरों को क्या रहा बताएंगे और उस वक्त का विवाह बंदिका में श्री कृष्ण के साथ हुआ विधर्भराज भी पधारे और रुक्मी तो वहां था ही बेचारा तो बंधे हुए थे रुक्मणी को दरगाह में छोड़ दिया गया था वही टहलते थे तो विधर्भ ने वही घोषणा कर दी कि मैं अपना संपूर्ण साम्राज्य श्री शे, कृष्ण को अर्पित करता हूं भगवान ने कहा विधर्भ राज ये संभव नहीं होगा क्योंकि मैंने कभी कोई राज्य किसी का नहीं लिया है धरती तो मां है मां के टुकड़े नहीं होते हम आपका भी साम्राज्य नहीं ले सकते हैं यह ठीक है कि आपने रुक्म रुक्मी को अपने राज्य से बेदखल कर दिया है यह तो आपको बहुत पहले करना चाहिए था लेकिन मेरी इच्छा है विदर्भ का राज्य छोटे बेटे आपके जो रूकमक हैं उनको दे दिया जाए तो वो रो पड़े और कहा कि श्री कृष्ण मेरा सर्वस्वापी हैं, आप जो चाहें सो करें तो भगवान ने रूपमक के लिए कर दिया कि राज्य वही लेंगे कृष्ण ने कभी किसी का साम्राज्य नहीं लिया उसने जो द्वारिकाएं भी बसाई थी वह आज भी सौ राष्ट्र हैं, सौ द्वारिकाओं के नाम पर राष्ट्र देश जो कहलाता है वो सौ द्वारिकाएं थी और एक सौ एकवीं भेंट द्वारिका थी जो सागर में थी जहां भेंट दिए बिना असुर अपने भेड़ों को लेकर निकल नहीं सकते थे और उनके हम बराबर सर्च करते थे कि कोई गुलाम तो नहीं है उसमें कोई भारत की बेटा बेटी बूढ़ा जवान बच्ची किसी को ले तो नहीं जा रहे हैं खरीद के क्योंकि जरासान और सारे असुर राजा बेचते थे वो विस्तार से कथाएं हम कर ही चुके हैं तो इस प्रकार एक सूर्य द्वारिकाएं थी एक फेंद वो बेड़ा था जहां सेड़ा था वो उसी की बनाया हुआ था बहुत खूबसूरत था हाँ। उसका डिजाइन भी बहुत कमाल का था बीच हाँ। सागर में था लेकिन इस खूबसूरती से उसको बनाया गया था कि चाहे जितनी भीषण लहरें आएंगी इधर से या उधर से किधर से भी आएंगी बेड़ा बेड़े पर प्रभाव नहीं पड़ेगा वो विध्वंस नहीं उसका डिजाइन एक था बहुत खूबसूरत था उसको कॉनिकल बना दिया गया अब तो है ही नहीं तो मैं क्या बताऊ तो गृष्ण का विवाह हुआ जिसके साथ आप हर, हर जगह दिखाते हो वो गोपियों के साथ नाच रहे सुंदरियों के साथ नाच रहे वो इधन संकोची थे कि बलराम से कह भी नहीं पाए कि वो वहीं का उद्धार करने जा रहे और उधार करना भी नहीं वो कह पाए वहां महाराज भीषमक ने कन्यादान कर दिए सिक्के हाथ में रख के रोते हुए तो बेचारे संकोची थे कुछ कह ही नहीं पाए हा सिक्के अपने पास रख लिए हां भाई ठीक है हाँ। एक रोते हुए मृत्यु की ओर जाते हुए गोविंद वेद की पावन गंगा ब्रह्मसूत्र एवं भगवान वासुदेव की रहस्य लीला कथा का ऐतिहासिक आध्यात्मिक घटघट सामाजिक सांस्कृतिक और परंपरागत लीलाओं का हम अमृत वन कर रहे हैं गोविंद हिंद हरि ओम नारायण वेद के इस पावन बंगला में हमने बहुत सारे अपने मन के संदेह असत्य और अज्ञान धो डाले हैं और एक बात जो उभर कर आई है कि सांप्रदायिक सोच और धर्म दोनों कभी एक नहीं होते सांप्रदायिक सोच सांप्रदाय होती है सांप्रदायिक है हम रहें कैसे हमारी व्यवस्थाएं कैसी हो हमारा समाज का स्वरूप कैसा हो वो इसको विशेषता देती है तो वो वाहे जगत और उसी की से जुड़े हुए तथाकथित धर्म आचरण की बात करती हैं, लेकिन धर्म हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है ईश्वर घटघटवासी है तो उसकी प्राथमिकता अंतर जगत में होती है और वाह व्यवस्थाओं को वो अंतर जगत के अनुरूप ही देखना चाहता है तो दोनों में अंतर है धर्म प्राणी मात्र में भेद नहीं करता सांप्रदायिक सोच बहुत बहुत भेद कराती है और मनुष्य को बांटती चली जाती है आए आज के रिचक बोले अंतर जगत की कहानी है हमारे ऋषि हैं हिरण स्तू आ रस वो मेरे अंतर में जो स्तंभाकार ज्योतियां हैं यज्ञ की रश्मियां हैं अंग रस जो अंग अंग में ऊषमा का रस भरते हैं ये उन्हीं के प्रतीक है इतर की कहानी सुने अपने अपने अंतर की कथा तो आत्म यज्ञ का यह समापन ऋचा है चौथे ऋषि की अगले बार से हम पांचवें ऋषि में प्रवेश पाएंगे इस प्रकार हम ऋग्वेद के एक एक ऋषि की एक एक ऋचा की एक एक शब्द का अर्थ निप्त से निगंटू से अमर से सभी प्रकार से हा स्मृतियों से सभी से स्पष्ट करते चले आ रहे हैं लीला काव्यों से भी तो कहा ये तेई पंथा सविता पूर्व्यासुणवाकृता सुकृता अंतरिक्षे ते ऋण आद्य पति भी ही सुगे भी ही रक्षा चानुअधि चा ब्रू ही देव ये आज की दिशा है समापन स्तुति है उस ऋषि के द्वारा ये माने जो ते तेरे पंथा रही है आत्मा ही यज्ञ ही सब दे में प्रज्वलित अग्नियों के कुंड सत्य रूप में यज्ञ है ना जैसे भगवान ने गीता में कहा यज्ञ नाम अधि यज्ञ अस्मी कह अर्जुन यज्ञों में मैं ही अधि यज्ञ हूं अधिमाने व्यापक सर्वत्र आपको अलग कोई ब्रांड या कैटेगरी नहीं बताई है उन्होंने यज्ञ नाम अधि यज्ञ अस्मी कहे अर्जुन यज्ञों में जो सर्वत्र व्यापक यज्ञ हैं उत्पत्ति के वो मैं और मैं कौन हूं अहम आत्मा गुडा कि मैं आत्मा हूं जो संपूर्ण भूत प्राणियों में वास करता हूं ब्रह्मों में परम ब्रह्म हूं रुद्रों में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धर्मधारियों में श्री राम छंदों में गायत्री तथा प्रणवों में ओंकार ही अर्जुन मैं ही हूं गुरुओं में देवगुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं मुनियों में कपिल भी मैं हूं वृक्षों में अश्वत्थ हूं मैं अश्वत्थ का अर्थ होता है अ संधि विचेद कर ले अव धन स्थ रहित स्व मन मृत्यु जो मृत्यु से रहित होकर स्थित है उसको अश्वत्थ कहा गया है तो ये संज्ञा बरगद की है पीपल की नहीं है क्योंकि फिर से जड़गा देता है और ये हजारों साल तक एक पेड़ पूरे वन प्रदेश में फैल सकता है फैलता चला जाएगा हर बार उसकी जटा डालेगा वो फिर तना बन जाएगी तो वृक्षा नाम अश्वस्थ हो अस्म पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूं अर्थात जो नित्य स्वरूप है वही मैं हूं तो यहां कह रहे हैं ये ती बंधा, वे जो राही है तेरे सविताहा हे सूर्य हे आत्मा हे यज्ञ हे घटघटवासी श्री कृष्ण यज्ञ बाहर कर रहा हूं यज्ञ भीतर हो रहा है बाहर असत्य ज्ञान और लोभ की आहुतियां दे रहा हूं भीतर आत्मा के साथ अद्वैत कर रहा हूं तो कहा ये ते था ये जो राही है तेरे सविता हे सूर्य हे आत्मा हे यज्ञ आदि अनंत काल से पूर्व काल से युग युगातों से सृष्टि की उत्पत्ति के क्षण से ही तुम ही यज्ञ की ज्वाला बनकर उन्हें बनाते हो उनका आरोहण करते हो उन्हें भस्मी से पुनः अन्यन्न से बालक का रूप प्रदान करने वाले ही आत्मा ही यज्ञ सुकृता अंतरिक्ष हमें सुकृत करें कृतकृत करें प्रभु अपने दिव्य कर्म के द्वारा हमें अंतरिक्ष में स्थान दें मैंने कहा ना अंतरिक्ष दो है एक वो जो आकाश है उसे भी हम अंतरिक्ष कहते हैं जो क्षीर सागर है और मेरे भीतर में भी वास करता एक अंतरिक्ष है यत पिंडे तत् ब्रह्मांड जो मैं हूं वही है सचराचर सारा ये अलग है वो अलग है ये सांप्रदायिकों की सोच हो सकती है संप्रदायों का व्यवहार चलन हो सकता है धर्म से कदापि नहीं स्वीकारता है तो कहा तो क्या कह रही है कि सुकृता अंतरिक्ष है जैसे आपने दिव्य कृत कृत किया मुझको भस्मी से बालक का रूप दिया शरीर में यज्ञों के द्वारा और यज्ञों के द्वारा मुझे बराबर सांस जीवन का क्षण धड़कन बुद्धि मिले सभी कुछ तो आप देते रहे हैं। दे रहे हैं क्योंकि ये यज्ञ निरंतर है इसका समापन मृत्यु के साथ ही होता है जन्म के साथ ही से पूर्व से ये चलता है और फिर जीवन पर्यत ये में प्रज्वलित रहता है इसीलिए तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं ये यज्ञ ही तो है ये अग्निया ही तो है जो भोजन को रत्न में मास में ज्योति के कणों में ऊर्जा में और अगली संतति में प्रकट करते हैं ये यज्ञ है जो निरंतर है ये यज्ञ है जो निर्वाण है ये यज्ञ है जो चलता ही रहता है जब जब हम खाना खाते हैं इस आत्म यज्ञ को ही तो अर्पित करते हैं वो बन के शबरी का राम हमारे जूठे भोजन को सांसों और धड़कड़ों में लौटाता हमारे शरीर को ऊर्जा शक्ति प्रदान करता हमें जीने के कुछ दिन और दे देता है और हम हैं कि सत्य को ठुकराए बैठे हैं खाली संप्रदायों में भागे कर रहे हैं कहते हैं ना कस्तूरी कुंडली बसे अमरग ढूंढे बनवाए कहाते ते नो अध्य इसी प्रकार जो तुमने हमारे साथ हमको अपने में व करके नौ माने हमको आप जो करते रहे हैं आदेश भांति जीवन की इन राहों में पथी भी ही, तो आज आप हमें उस दिव्य पथ की ओर ले चले जो अनंत की राह है वो दिव्य राह जिसको पाना ही हम सबका धर्म है मात्र लक्ष्य है जो इस लक्ष्य से भटक जाते हैं वे आवागमन को चले जाते हैं मेरे साथ पैसा मकान दुकान नहीं जाएगा मेरे साथ नाते रिश्ते भी नहीं जाएंगे और ग्रंथों और पोथों का ज्ञान भी नहीं जाएगा मेरे साथ जाएगा एकाग्री भाव से एकाग्र भाव से उसमें बस गया मेरा मन और संस्कार जाएंगे मेरे साथ समर्पण त्याग और फिर यदि जुड़ पाया उससे तो रहा अनंत की है क्योंकि उसके बिना मैं मनुष्य योनियों में भी तो नहीं आ पाया था बल्कि इस देव ने देव देवयान मुझे फिर से उठाया था प्रेत योनियों से फिर मनुष्य योनि में पशु योनियों से फिर मानव रूप में लौटा लाया था वो ना होता मैं नहीं था उसकी बिना एक क्षण भी उद्धार नहीं है और उसी को मैं जानना नहीं चाहता सुनना नहीं चाहता खाली वाह्य जगत में इधर उधर के स्वांग नाटक तथा कथित भक्ति के करके और मैं समझता हूं कि मैंने बड़ा धर्म का काम कर लिया आहा। ये उचित है जो तुम किया है लेकिन यह प्राइमरी है उसके बाद फिर आगे पहली क्लास आएगी फिर दूसरी आएगी तभी तो मैं कक्षा कक्षा आगे बढ़ता हुआ उसके नित्य स्वरूप को पाऊंगा मैं तो वही प्राइमरी में बैठा हूं अगर बुढ़ापे तक नहीं बैठा हूं तो धिकार है मेरा मनुष्य होने पर यह कहना कि पढ़ते रहे हैं है? के जी नहीं प्राइमरी में उम्र कहां जा रही है क्या तुम्हें अपने को जानना नहीं चाहिए था नहीं जानोगे तो क्या पशु अथवा प्रेत योगियों में अपने आप को जानोगे कब जानोगे और बड़े से बैठ गए मालक फेर लिए व्रत कराए ना तो इससे क्या टल जाएगा अरे इस जन्म में कुछ पालोगे कुछ और वैभव दे देगा दाता दाता तो दाता है वो तो छावर करता है दे देगा और देगा दे लेकिन आनंद की राह तो नहीं देगा क्योंकि तो उसके लिए अगली क्लासों में आओ बड़ो ईमानदारी के साथ अपने साथ धोखा मत करो तो अध्यापति भी, जैसे यू उधार करके लाए बारंबार लाए हो प्रभु मुझे बारंबार जीवन दिया है क्षण क्षण जिलाया है आपने आगे के यज्ञों से मुझे ज्योति मिली बुद्धि मिली हर क्षण मिला यह पैसे से नहीं मिल सकता था पथि भी तो आज फिर मुझे अपनी ही राह का पथि पथिक बना दो नारायण जुड़ना हो आपसे मिलना हो आपसे लिपट जाऊं आपसे अपने रूप को मिटाऊ आप में तदरूप पाऊं रूप आपसे गोविंद मैं सदा सदा के लिए आपका हो जाऊं हे आत्मा ही यज्ञ हे शबरी के राह आप ही आज भी सांस उ धड़कन दे रहे मैं ये कोष भी नहीं बना पाया और झूठे अंधे दम्ब अंधता जीतता रहा मेरा बेटा मेरी बेटी अरे उंगली तो बना के दीखा इतनी नपुंसक सोच है तेरी उसी के दम्ब जी रहा है तू पूछो अपने आप से क्या यही करते रहोगे अथवा सत्यनिष्ठ होकर सत्य की राह भी चलो वो रास्ता जो हम सबको जाना है जिसके बिना हमारा उद्धार संभव नहीं है तो कहा तेरी पथी भी आज अपनी राह में ले चलो भगवान मेरा मेरी अंतरात्मा में अद्वैत हो जाए योग हो जुड़े योगी हो आपने ये बाहर के नाटक ये बाहर के दृश्य तो निमित जगत के हैं ये तो बदलते रहेंगे किसी जन्म फिर नहीं मिलेंगे अंतर का ही एक दिव्य जगत है नारायण आपका जो नीति जगत है जो सत्य जगत है मैं अपनी ही अंतर आत्मा में स्वयं से बन जाऊं तो कहा इस ज्ञान को इस राह को सुगम करो प्रभु मैं पूर्वक, धैर्य पूर्वक झूमता हुआ आप पर होता हुआ आपकी राह चलूं, रक्षा करें आप रक्षा चालो रक्षा करें और नो और हमको अत्याधिक रूप से व्यापक रूप से मन से क्रम से भूही, वचन से वाणी से है ना तथा कर्म से हे देव हम आप ही का रूप पाए हम आप ही में समायें हे यज्ञ आप में हम यज्ञ हों ऐसे कि ज्योति की राह पा जाए दो रास्ते चिता की लकड़ियों पर जाएंगे तो पित्रयान है बारह ही तेरह ही होगी शूद्र पुनः महाशूद्र होगा जन्म काल का शमशान में चांडाल के यहां की आग लेके जाओगे चांडाल कहा होगा घर में फिर छूतवास करेगी और तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी कपाल क्रिया करके तुम्हें प्रेत योनि में सर्वप्रथम रहेगा और दसवा के बाद उसी की इंद्रियों से गीता गर्व प्राण सुनने के बाद यथायोनी ब्रह्म भोज के उपरांत गमन करोगे और फिर भटकती योनियां हैं जाने कब गति मिले जाने कब गंतव्य मिले जाने कब रह पाए और दूसरा रास्ता है वेद कह रहा है कि देव देवयान है जिसका देव मान्य आत्मा यान है आओ आज इस आत्मा रूपी यज्ञ में इन ब्रह्म ज्वालाओं में जुड़ के एक हो जाओ और जो इस जाते हैं वो फिर भटकते नहीं नित्य स्वरूप हो जाते हैं जुड़ के सत्ता से सत्ता बन जाते हैं एक सर्वशक्ति मान की अवस्था पुकारती हम सबको और हम हैं कि भ्रस्म में भूलने को तैयार है भीतर जाने को राजी नहीं क्यों क्योंकि हमने प्राइमरी को सारा धर्म कर्म मान लिया है संप्रदायों ने वही दिखा दिया है अवेद की कोई बात करो मत बड़ी विचित्र बात है और कहा आए ब्रह्मसूत्र भी खोलने साथी लेने खोल ले चले क्या कहते हैं कारण तू चा का दिशु यथा ये ब्रह्म सूत्र मैंने कहा कि पैरामीटर्स पैरामीटर अमर कोश की भांति ही धर्म की व्याख्या करते हैं और उसका मूल्यांकन सीमांकन रेखांकन करते हैं कि जिससे शब्दों का भी दुरुपयोग ना हो तो कहा कारण अत्वे इसके लिए इसी कारण से इसी कारण से तथा आकाश आदिशु आकाश आदि के क्रमों में भी यथा व्यक्ति दिष्टोक्तें इसी, इसी बात को बारंबार व्यापक रूप से ग्रंथों में व्याख्यानों में तथा उक्तियों में सर्वत्र कहा गया है क्या कहा गया है कि आत्मा ही ईश्वर है वो घटघटवासी है आत्मा ही विशेषण के साथ परमात्मा कहलाता है परम धन आत्मा नाम नहीं बदला है संज्ञा नहीं बदली है खाली विशेषण लगाया कोई कहे किसी को कि वो व्यक्ति सुंदर है दूसरा कहे अति सुंदर है तो क्या वहां तीन व्यक्ति हो जाएंगे ये सुंदर अलग है अति सुंदर अलग है अमुक व्यक्ति अलग है ना व्यक्ति वही है उसको यथा व्याख्या की गई है तो इसी प्रकार आत्मा के आगे जब परम लगा तो क्या बना परमात्मा ईश्वर के आगे जब परम लगा तो क्या बना परमेश्वर तो यहां अलग अलग कोई भेद नहीं है आत्मा ही अधि है आत्मा ही अधिष्ठित यज्ञ है आत्मा ही आत्म यज्ञ ही उत्पत्ति का मूल है और वो आज भी सबको एक एक सांस धड़कन निरंतर भाव से दे रहा है है ना आ, मेरे अंतर का अंतरिक्ष ही बाहर का आकाश है इसलिए इसके भेद में न पड़ते हुए जो उपष्ट हुआ है जैसे भगवान ने गीता में कहा यज्ञ आना अभी हमने चर्चा करी अधि यज्ञ में हाँ, आप उन्होंने कहा कि मैं ही ब्रह्मा हूं मैं ही विष्णु हूं मैं ही महेश हूं मैं ही सृष्टि का करता हूं और मैं आत्मा के स्वरूप में सब भूत प्राणियों में वास करता हूं इसे समझने की जरूरत है ये नहीं कि जब वो एक है तो अनेक कैसे हो गया वो तो खाली सब सप्तलोक तो में ही रहते हैं भगवान तो मैंने कहा वो बड़ा भगवान कौन था जिसने उनको गाड़ा और सप्तोक में बांध दिया है क्या सात आसमानों से आगे नहीं चल सकता सेवेंथ हेवेंद से बाहर नहीं निकल सकता खबर बार हरे जो सचराचर का स्वामी है जिसके द्वारा ही सचराचर प्रकट है वो सर्वत्र है ने ती ने थी है ना इति ना इति वो मुझ में है वो सब में है। हमें इसको इसी भाव में लेना है जो अपने से न जुड़ा वो बेशक भटक गया और वो भटकता ही रहेगा जन्म दर जनम जनंद। इसलिए अपने भीतर झांको स्वयं को पढ़ो धर्म एक विज्ञान है सृष्टि विज्ञान है जीवन विज्ञान है ये सब किसी भी विज्ञान की मां है धर्म क्योंकि ये नहीं है तो ना कोई विज्ञान है ना ज्ञान है किसी का कोई मतलब नहीं है और आज तुम इस विज्ञान को अपने धर्म को धर्म विज्ञान को तुम पढ़ना नहीं हो खाली वो बाबा ने डायलाग मार दिया एक श्लोक दे दिया या एक कोई कविता ला दी तो आप उसी में बैठे आपने वाह वाह कर दी सत्संग इतना सस्ता नहीं होता है सत्संग सत का संग होता है हा? इसी प्रकार अब भगवान की कथा में जो कथा जो मूल है ये आज हमारे इन अद्भुत अजर अमर ऋषि का इस सूत्र का हमने समापन किया है लेकिन मेरी सांसों में ये बस जाना चाहिए मेरी धड़कड़ें इसी में धड़कें और मेरा अंतर मन इसे दोहराता रहे एक एक ऋचा को एक एक शब्द को समापन के उपरांत भी ये निरंतर चलता रहे इसी भावना से हम गुरुकुल में बच्चों को वेद पढ़ाते थे बच्चे पढ़ते थे और आज आप घबराते हो और कहते हो कि आप उनसे ज्यादा समझदार हो क्या इसे समझदारी मानो वो जानते थे इसे और इसी में धड़कता है संपूर्ण सचराचर आपके अलावा उदाहरण देता हूं कुत्ता है एक मालिक का होता है जब पालतू हो जाता है कुत्ते से ही उदाहरण देता हूं कि एक घर का कुत्ता एक घर का कुत्ता मालिक को भी अपना नौकर बना लेता है अरे आई ढीला है इसे उड़ा दो अच्छा चलो डॉक्टर को बुला के दिखा दें, इसमें इसको क्या हुआ वो परिवार का सदस्य हो जाता है एक ही बार अतिशय दुख देता है वो जब सांसें तोड़ के चल देता है उसकी मौत बहुत दुखदाई होती है जो पालते हैं जीवों को वो जानते हैं कितनी असह पीड़ा है एक घर का कुत्ता और दस घर का कुत्ता जो सड़कों पर घूमता है दस घर मार खाता है और भूखा रहता है और फिर भी दस घर भाग रहे हो सौ सौ खसम ढूंढ रहे हो भौतिकताओं में पूछो अपने आप से कि क्या कर रहे हो तुम भूख मिट जाएगी दाता भीतर रहेगा, कटोरा हाथ में कोई डाल दे इसमें कुछ, वही तो अवस्था है तुम्हारी दुनिया का मालिक बन के आत्मा भीतर है मेरे और मैं कटोरा लिए भीख मांगता घूम रहा सचराचर में तू ये दे दे तू वो दे दे हाय अगला दिन कैसे बीतेगा इसी की चिंता में पर ही हो, हूं दाता भी हैरान है कि सब कुछ तो मैं देता ऐसे ये बाहर भी क्यों मांगता है क्यों क्योंकि उससे जुड़ा एक घर का कुत्ता यह बनना नहीं चाहता ये तो दस घर जब तक जूठन ना उठाए इसका दिन नहीं बीतता एक असीम विश्वास होता मेरा मिली अंतरात्मा में और मैं पालतू होता उस मालिक का तो वो मालिक मुझे अपना सदस्य बनाता जैसे हम भी तो बना लेते हैं उसको फैमिली मेंबर हो जाता है वो हा हम लोग उसे असीम प्यार करते हैं और वो जीवन पर्यंत हमें सुखी सुख देता है बस एक ही बार दुख देता है जब मुंह फेर के चल देता है जब मौत उठा दी जाती है उसको तो अगर मैंने उसके साथ भी ये कुत्ते की धरती में निभाई होती रे मैंने उसकी भी पाई होती मैं दस घर क्यों भागा मैं क्यों भटका और अभी भी इसका ले आए उसका ले आए घर घर में कोह मचा है कोई किसी को सहने को तुम में राजी नहीं और कहा वेद खड़ा है बच्चे पढ़ते थे अब तुम्हारे पल्ले कैसे पढ़ेगा सोचो विचार करो। अंतर जगत में जीते अब हर दिन में जगत है ड्यूटी देनी है ड्यूटी पार्ट है किया तटस्थ भाव से करते रहे और चले गए अपने आत्मा में जुड़े रहे स्वजगत में निपटे रहे क्योंकि आना जाना तो इसी के साथ है लेकिन आपने तो कहा उनके साथ है उन्होंने मरते ही कहा क्या सपने में भी मत देखना नहीं तो तेरी गया कराएंगे भगाएंगे तेरे देखना मत अब आना मत लौट के और तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे सपने में जरूर आओगे उनकी और फिर वो आके कहेंगे स्वामी जी दिख रहा है कुछ ब, कुछ और बंगड़ तो नहीं करेगा स्वामी जी भगाओ इसे इसकी मुक्ति करा <laughs> मैं बोल रहा जो जीते जी जिसने मुक्ति ना चाहिए अब कितनी गया कराओगे कितने भागवत कराओगे ये मुक्त होने से रहा जब वक्त था तो ये अपने साथ गंभीर नहीं था बईमान था अपने साथ और आप इसका कौन सा क्रिया कर्म कराओगे कहां से छूटेगा ये दाता के साथ था अब फिर भी इसने उसका नहीं होना चाह तो इसका उद्धार कैसे होगा हां लाओ आप भी वो भी कहेंगे हां कराए देते हैं हवन कराओ यज्ञ कराओ अरे चढ़ावा लाओ हा अब कोई और किसी का उद्धार होए ना होए हमारा तो करे जाओ हाँ। और जब वक्त था तो तुम में कोई जगह नहीं था ये ठीक है होना चाहिए उनकी मुक्ति के लिए हमें सारे उपक्रम करने चाहिए यह हमारा धर्म है मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए लेकिन सवाल यह है कि जीते जी भी तो कुछ धर्म करो अपने को पढ़ो ये जरूरी है क्योंकि जिस राह जाओगे अगली मंजिल उसी राह में तो पाओगे भीतर गए नहीं थे बाहरी बाहर भाग रहे थे तो प्रेत योनियों के अलावा और तुम्हारी मंजिलें कौन सी हैं अपने को पढ़ो अपने को जानो और नाटक मत करो ये नाटक तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे गाय गौ माता है जिस घर में रहती है उस घर की हो जाती है मां की बातें, जाती है हा नहीं होकर के फिर आ जाती है वहीं गृहस्थी अलग सांड के साथ नहीं बसा लेती मालिक के घर आती है तूने सौ कसम और सौ बहाने ढूंढे कि मालिक के पास ही तो नहीं जाना बताओ पशु से निकृष्ट स्वभाव हमारे हैं या नहीं बच्चा वो मालिक के घर ही देती है मालिक नहीं छोड़ सकती उसे छोड़ती संसार छोड़ सकती है और तुम उसे छोड़ दोगे वो छूटा ही हुआ है संसार के लिए उसका भी दोहन कर डालोगे कि ला इसका माला फेर के कुछ थोड़ा माल और उतार इनसे बस यही भक्ति है तुम्हारी तुम्हारा उद्धार होगा कैसे सोचो विचार करो कहीं एक जगह भी तुमने भक्ति का बीज नहीं डाला समर्पण का नहीं डाला कि कल अकुआ फूटता तो एक पेड़ बनता तुम तो सारे बीज खा गए थे भौतिकताओं में चबा गए थे कुछ अध्यात्म के लिए बाकी नहीं रहा। क्या ऐसे ही उद्धार की कल्पना लिए बैठे हो तब तो प्राइमरी में पढ़ता तुम्हारा लड़का अगली क्लास जाना ही नहीं चाहिए तुम बहुत खुश हो जाओगे ये है ये सबसे समझदार है, सब है क्योंकि मैं भी तो उतना ही समझदार हूं मैं भी प्राइमरी से आगे नहीं बढ़ा तो, तो आप डांटेंगे हैं नालायक कहीं का? यहीं बैठा रहेगा तुझे पास होके दिखाना है और मैं पूछता हूं आप सब से कि आपको भी तो पास होके दिखाना है कहां बैठे हो हरी जागते क्यों नहीं उन पापों से दूर क्यों नहीं हटते हो जो तुम्हें प्रभु से दूर किए बैठे हैं? कृष्ण की कथा में आए ये जो कथा को हमने ऐतिहासिक और सभी स्तरों पर ले रखा है संधि टूट गई थी भगवान लौट गए कौंड्यपुर से और फिर जब वो आए उनको फिर आना पड़ा रुक्मणी की चिट्ठी पर और वो सारी कथा हमने विस्तार से सुनी अब हम उससे आगे चलते हैं तो जब जरा संत ने दरवाजे तोड़े और देखा कि मंदिर में रुक्मणी नहीं है तो वो कुपित हो गया उसने कहा तुम्हारे पिता ने